गीता चिंतन माला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम में श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ प्रातः सत्र में अष्टम अध्याय की समाप्ति हुई अभी नवम अध्याय चलेगा अतः अथ नवमोध्याय श्री भगवान वाच श्री भगवान उच इदं तू ते गृह्यतम इदह्यतम प्रवक्षा मैं नूय प्रवक्षा मेन प्रवश्याम्य न सूयी प्रवक्षा नूयी इदम तो गुह्यतम इदम ते <study> ते गुह्यतम प्रवक्षम्य नूये प्रवक्षा नूये ज्ञानं विज्ञान सहितं ज्ञानं विज्ञान सहित यज्ञा मोक्ष यज्ञात्वा भात यज्ञा मोक्ष शेष भात भगवान वाई तू गृहतम प्रवक्षा्य नूय ज्ञान विज्ञान सहितं जा भगवान कहते इदम तू ते गुहतम प्रवचामि ते प्रवचामि तुमको कहूंगा अनसूय वे है गुण में दोष आविष्कार करना दोष बुद्धि करना असुया रहित है आप तुम असुया रहित है असुया नहीं है श्रद्धा से सुनते हो इसे तुमको प्रकर्ष न कहूंगा क्या कहूंगा गुह्य तमम पहले तो मुख्य प्राप्ति के लिए साधन ध्यान आदि कहा गया था ये अभी जो कहता हूं ये राज विद्या विद्यानाम राजा और गुह्य में राजगुह सबसे अपन अत्यंत गोपनीय गुह्य तमम गुह गुहे से बढ़ने से गुहतरम गुह्यतम सबसे गुह्यतम मैं कहूंगा तुमको क्या कहेंगे गुह्यातम बता दिया किंतु ज्ञानम ये ज्ञान है गुह्यतम ऐसे अत्यंत प्रिय शिष्य को ही उपदेश किया जाता है उससे उपदेश से ज्ञान होता है वेदांते परम गुह्यम पुरा कर कल्पे प्रचोदित ना प्रशांताय दातव्यम नापुत्रा शिष्याय व जो अशांत नहीं उसको देना नहीं चाहिए और जो पुत्र नहीं अथवा शिष्य नहीं उसको भी नहीं देना चाहिए शिष्यत्व में जो समर्पित भाव नहीं उसका विद्या का ग्रहण नहीं होता है नहीं देना का अर्थ तो वो तो प्राप्त नहीं कर पाता है ग्रहण नहीं कर पाता है तो गुह्यात्मक होता हूं तुम अ, अन, अत्यंत प्रिय भक्त है अनस्वीय वे हूं ज्ञान।, ज्ञान और विज्ञान जब एक साथ रहता है ज्ञान शब्द का अर्थ शास्त्रार्थ ज्ञान होता है शास्त्र के ज्ञान और विज्ञान कहें तो अनुभव शास्त्र के ज्ञान सम्यक ज्ञान ये भी कठिन है बहुत बहुत कॉम को है बहुत लोग नहीं है सो थोड़े बहुत ज्ञान हो जाता है वास्तव ज्ञान बड़े कठिन है शास्त्र के जितने श्रवण करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं प्रवचन करने के लिए आ जाता है लोक प्रसिद्ध हो जाते हैं कथा शैली दृष्टांत, विभिन्न भाषा उदाहरण चुटकुली ऐसे कथा अच्छा हो जाती है लोग सीखते करते हैं, कथा पुस्तक करके करना सीखे कोई ग्रंथ पढ़ते है विद्यालय विश्वविद्यालय में पढ़ते पढ़ाते हैं, उनके भी कुछ गुह ज्ञान नहीं होता छात्र के तात्पर्य क्योंकि उसी परंपरा से जिनको ज्ञान है वही ठीक बता सकते हैं। तो चल तो भी शास्त्रार्थ ज्ञान वाले तो मिल जाएंगे। किंतु अनुभव क्या हुआ बहुत दुर्लभ है यथथा अपनी सिद्धान कश्चिन वाम वित्तीय तो विज्ञान अनुभव के साथ ज्ञान जब अनुभव के साथ ज्ञान उपदेश करते है आचार्य गुरु वही ज्ञान फलप्रद होता है वही उपदेश सार्थक होता है अनुभव के बिना जो ज्ञान है वो ज्ञान ऐसे की आपने परोक्ष बताया शहद मीठा है हमने सुना स्वाद मीठा है हम बताए स्वाद बहुत अच्छा लगता है नहीं खाया करके खाने के बाद कहेंगे तो भी जब तक आपको अब स्वयं नहीं खाएंगे तब तो तक पता नहीं चलेगा क्या मीठा से क्या है शहद में मध्य में क्या अधिक है और नहीं जान करके नहीं खा करके बनने से तो भी कुछ नहीं होगा ऐसे बहुत लोग पूछते हैं ज्ञान हो गया तो कैसे पता चलेगा ज्ञान होने से पता कैसे चलेगा ब्रह्म ज्ञान हमको हुआ करिए सुख दुख ज्ञान आपको होता है सुख का ज्ञान होता है कैसे पता चलता है डॉक्टर से पूछना पड़ता है बता हमको कष्ट है या नहीं है सुख या नहीं जैसे सुखों का अनुभव होता है इंद्रियों के द्वारा नहीं होने पर भी उसमें कभी संशय होता है सुख होता है तो सुख दुख होता है तो दुख इसी प्रकार ज्ञान हो जाएगा तो स्वयं अनुभव करता है किसको पूछना नहीं पड़ता है किससे प्रमाण पत्र लेना नहीं पड़ता है अनुभव हो गया तो जानता है साक्षात्कार हो गया तो इसको प्राप्त होने पर विज्ञान सहित तो ज्ञान का उपदेश करेंगे भगवान इस अध्याय में इसका क्या फल है यज्ञात अशुभा मोक्ष जिसको जान करके ज्ञान के कर प्राप्त करके अशुभ से मुक्त हो जाओगे अशुभ से अशुभ है संसार संसार से मुक्त हो जाओगे अब ये उपदेश करेंगे संसार बंधन से मुक्ति के लिए उपदेश करेंगे भगवान इदम तू ते गुहतम कह करके पहले जो कहा था वो तो सामान्य ध्यान आदि करने के लिए ये तो विशेष ज्ञान कहूंगा साक्षात मुख्य प्राप्ति का साधन है जिसको वासुदेव सर्व आत्मे वेदम सर्व श्रुतिग्रह सदैव समय मग्रास थी एक यही उपदेश करूंगा श्लोक बोलो श्री भगवान वाच इदे गुह्यम सर्वक्षमें ज्ञान विज्ञान सहितं मोक्ष राजुह्य राज विद्या राजुह्यंग राज राज पवित्रिद पवित्र पवित्रमिदमुत्तमं मुत्तम प्रत्यक्षावगमन धर्म प्रत्यक्षावगमन धर्म सुसुख कर्तम व्यय सुसुख राज विद्या यह जो ज्ञान कहेंगे मुख्य प्राप्ति का साधन इसको विद्या भी कहते हैं किंतु विद्या के बोले नहीं राज विद्या अथर्ववेद में मुंडकोपनिषद में विद्या का विवाह किया गया परा और अपरा अपरा विद्या में सारे शास्त्र ज्ञान वेद आदि सब ज्ञान आ गया अंगों के साथ किंतु परा विद्या है ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या है परा विद्या निरतिशय राज्य विद्या विद्या राजा समय राजा ये विद्या होने पर ब्रह्म विद्या होने पर सारे विद्या अविद्या के अंतर्गत है ब्रह्म विद्या सब का बाद हो जाता है अन्य जितनी विद्या है सब संसार के कारण ये के ब्रह्म विद्या है संसार बंधन निवृत्ति का कारण इसे राज्य विद्या श्रेष्ठ है सब विद्या से श्रेष्ठ है राज विद्या वही मुख्य साधन है और राजुह्यम गोहिया नाम राजा गोहै गोपनीय सबके सबके सामने नहीं कहा जाता है गुप्त गोपनीय कहने पर भी लाभ नहीं होता है इसे नहीं कहा जाता है मतलब कहने पर भी उनको प्राप्त नहीं होता है गुयान राजा राजगुम हरिदम उत्तम पवित्रम पवित्र हैत्यधिक पवित्र है जितने पवित्र, अद्द, पवित्र, पवित्र करने वाले शुद्ध करने वाले सारे में से ब्रह्म ज्ञान सबसे उत्कृष्ट ब्रह्म ज्ञाने न ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्य ब्रह्म ज्ञान जैसे पवित्र करता है और कोई नहीं कर सकता है अनेक जन्म सहस से धर्म अधर्म क्या है इसके पहले आने का हजार करोड़ जन्म हो गए पुण्य पाप बहुत क्या है किंतु तो ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो एक क्षण मात्र में सारे अनादिकाल से जितने पुण्य पाप धर्म अधर्म उसके मूल अविद्या के साथ अज्ञान के साथ मूल को उ करके समाप्त कर देता है ब्रह्म ज्ञान भस्म कर देता है एक क्षण मात्र से इसलिए ऐसे ब्रह्म ज्ञान को और ब्रह्म ज्ञान पवित्रतम है इसमें कहानी का क्या है जितने शुद्ध करने वाले सबसे बड़ा ये पुण्य पाप कर्म जब कहते पुण्य पाप समझ में नहीं आता किंतु पाप कर्म का फल क्या क्या होता है जितने दुख है सामान्य नर का दुख तो बहुत अधिक है यहां भी कोई दुख प्राप्त करता है कितने लोग कितने प्रकार दुख भोगते है ये जितने दुख है उसका कारण कर्म कर्म है पाप कर्म जन्म मरण <Oxide> तो का कारण है पुण्य पाप कर्म अपने कितने पुण्य पाप कर्म संचित कर्म ये पता नहीं संचित कर्म की क्या अनंत कोटि जन्म नाम बीजभूतम जितने संचित कर्म है तो उसके यदि खाली भोगने के लिए जन्म ले भोगने के लिए कितने जन्म में भोग होगा अनंत कोटि जन्म नाम। जन्म लेना पड़ेगा कोटि कोटि जन्म कितने कोटि अनंत कोटि एक दो पांच दस सौ ऐसा नहीं एक करोड़ जन्म नहीं कितने करोड़ जन्म अनंत कोटि जन्म का कारण ही संचित कर्म जिसको ज्ञान होते ही नष्ट कर देता है इसलिए उत्तमम पवित्रम और प्रत्यक्षावगमन इसका ज्ञान प्रत्यक्ष से निश्चय होता है जैसे सुख प्रत्यक्ष होता है इसे प्रत्यक्षावगमन परोक्षा अभी आगे करेंगे स्वर्ग या स्वर्ग अभी परोक्ष है मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा किंतु ये ज्ञान सवण मनन निधि करने से जो ज्ञान होता है जैसे सुख का प्रत्यक्ष होता है दूसरे को सुख हुआ दुख हुआ आपको प्रत्यक्ष नहीं होगा मुख को देख करके अनुमान करेगा अंदाज करे ये दुखी है ये सुखी है व्यक्ति को देख करके किन्तु अपने सुख दुख के लिए प्रत्यक्ष है जिस प्रकार सुख का प्रत्यक्ष होता है इसी प्रकार ये ज्ञान भी प्रत्यक्ष अवगम प्रत्यक्ष सुख का ज्ञान निश्चय होता है और धर्म्यम धर्मयुत है कहीं कहीं इस है कोई गुणा वाला होने पर भी धर्म में विरुद्ध है बहुत आचार्य है किन्तु पाप कर्म है धन संपत्ति कोई प्राप्त कर लेता है गलत मार्ग से धन संपत्ति उनसे बड़े सुख से रहता है कोई इस प्रकार कुछ मिल गया सामान्य व्यक्ति को गलत कुछ कर्म करके धन सम्पत्ति मकान बनाकर बड़े सुखी हो गया बहुत अच्छा हो गया किंतु धर्म नहीं पाप कर्म से जो प्राप्त हुआ उसका फलभ भोगने के लिए नरक जाना पड़ेगा अभी तो बहद्ध धन आ गया उसके पास किंतु आगे उसका पाप कर्म का पलभ होना पड़ेगा इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान हो गया सुखद तो हो जाएगा आगे कहीं नरक जाना पड़े ऐसा नहीं धर्मियम धर्म से युक्त अत्यंत धर्म जितने धर्म है सब धर्म से बढ़ करके ज्ञान ब्रह्म ज्ञान इसके समान सारे धर्म मिल करके भी ब्रह्म ज्ञान के समान नहीं धर्म क्या तो धर्मयुक्त है धर्म से और ऐसे जो ब्रह्म ज्ञान है इतने पवित्र और प्रत्यक्ष ज्ञान होता है गुरे में श्रेष्ठ है राज्य विद्या अज्ञान को नाश करता है मोक्ष का कारण है। तो इसके लिए प्राप्त करने के लिए बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा बहुत कठिन काम कठिन अधिक फल है तो उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है ना नहीं अधिक फल मिलेगा तो अधिक परिश्रम करना पड़ेगा ये ब्रह्म ज्ञान यदि इतने पवित्र है तो अधिक कष्ट भोगना पड़ेगा भगवान कहते हैं नहीं अधिक कष्ट होना नहीं पड़ेगा सुख से हो जाता है केवल सुख न सुसुखम अत्यंत सरल से है ब्रह्म ज्ञान सुसुखम इसमें दिष्टान देते रत्न रत्न तत्व तो को जानना रत्न का नाम क्या क्या नाम है हीरा नीला पाना क्या कहते दुनिया भर बल्कि सबको पहचानते सब जो जानने वाले वो जानते हैं सब लोग नहीं जान सकते हीरे में भी कहते नकल हीरे असली हीरे से भी अच्छा दिखते हीरा से कोई मारवाड़ी भक्त थे उनके बताया उनके पिताजी थे वो हीरे को पहचानते अच्छी तरह से पुरानी परम्परा घर में हीरे को मारे लोग रखते, रखते है अभी लोग रखते तो वो पहचानते तो किसकी लड़की शादी करने के लिए हीरा खरीदना पड़ता है तो उनको बुला लेंगे वो देख करके कभी कभी उनको अच्छा हीरा कहीं मिल गया तो आगे ज काम में आया करके ले लेते रुपया उनके पास रख लेते हैं और तो जानते हैं जो जानते हुए सोनार हमको पता नहीं चलता सोना करो इतने पत्थर कसोटी में घिस करके सामान्य व्यक्ति बता दे दे इतने सुना है इस बार अपने तत्व को जानने वाले बता दे देखते ही बता देंगे इतने और सामान्य लोग को नहीं जान पाते हैं तो कपड़ा को कोई कपड़ा बिक्री करने वाले साल साल आजकल ऐसे बनाते हैं दस हजार के साल है तीस हजार के साल है दो हजार के साल पांच सौ रूपये का साल पचास रूपये का भी है और ऐसे ऐसे कोई नकली साले है दिखेगा बहुत अच्छा है वो देखते ही हाथ को लगाते कहेगी नहीं ये अच्छा नहीं ये बहुत अच्छा है मैं क्या देखो ठीक करके मैं हमको मालूम है हाथ लगाते हमको पता चलता है जो व्यवसाय करते उसको देखते पुरा नहीं और देखते उनको पता ये सोल नहीं है दूसरा है क्या है उसके लिए उनको परिश्रम करना पड़ता है कष्ट होता है नहीं होता है इसी प्रकार ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुख से होता है अधिकारी हो समझ लिया तो सुसुखम कर तुम को प्राप्त करने के लिए कठिनाई नहीं और इसका साधव का अनुभव आप एक घंटा जप करने के बैठो कितने मन को लगाना पड़ता है मन कितने एकाग्र होता है अरे वेदांत समय में यदि समझ में आ जाएगा आ जाए मन लग जाए आपको एक घंटा इसी समय में कहा चला जायेगा पता नहीं चलेगा ये कभी अनुभव होता है अपने ज्ञान यज्ञ कला से में आश्रम करते जो यहां जिस प्रकार प्रक्रिया शुरू हुआ या एक बार ज्ञान यज्ञ पूरा हो गया दो हजार बारह में गीता हुई थी दो साल उपनिषद दो साल ब्रह्मसूत्र पांच वर्ष हुआ अभी हमारे कला शास्त्र में ब्रह्मशूत्र दो दया व्या करेंगे फिर था तो वहां बहुत लोग आते हैं महात्माएं भी बहुत आते हैं तो दो घंटा जो पूरा हो जाता है सब घड़ी को देखते हैं कहा समय हो गया क्या इतनी जल्दी तो शांति पाठ करेंगे सोलह अच्छा समय हो गया कोई कितने लोग कहते तो हम सोच और एक घंटा दो घंटा चलता तो ऐसा अच्छा होता दो घंटा सुनने के बाद यहां तो कहां कहां जाना पड़ता है दूर से आते दूर से भागते आना में देर और जाने में जल्दीबाजी वहां वही रहते तो दो घंटा होने के बाद उनको लगता है स्वामी जी और थोड़ा एक घंटा चलता तो अच्छा अच्छा हमें समय पर बंद कर देते हैं तो उनको लगता है बहुत और एक घंटा भी चल सकता है भोजन तो देर है बहुत लोग सुनने इतने खुश होकर सुनते किंतु तो दो घंटा बैठकर जब करे बड़ा कठिन नहीं तो यह वेदांत में थोड़ा समझने के बाद अंत शुद्ध होता है ज्ञान का साधन है और बड़ा सुनते समय भी आनंद है जो नहीं समझ है कठिन कुछ लोग तो है पाप के कारण नाम से डर करके नहीं हमको समझ नहीं आया वो कठिन है वो कठिनाई करेंगे सुने गए ही नहीं बहुत लोग ऐसे होते हैं नाम से सुने गे नहीं डरते हैं कुछ लोग को डराते हैं और नही सुनेंगे तो क्या पता चलेगा जो सुने कुछ लोगों में गीता केवल प्रवचन में कहता हूं लेकर के सीढ़ी लेकर के सुनो तीन दिन ही तीन सुनो उसके बाद अच्छा लगे तो सुनो नहीं तो छोड़ दो गीता भगवान के वाक्य है जो पढ़ेगा थोड़ा समझेगा थोड़ा प्रथम अध्याय में भूमिका है आगे प्रारंभ होता है एक दो तीन दिन में गीता के वाक्य में रुचि नहीं होगी ऐसा नहीं बहुत लोग बहुत नहीं समझने वाले पर्व श्लोक उच्चारण करते थोड़े समझते है उसके बाद रूचि होते ऐसे लोग बहुत मिले जो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे डरते थे गीता के नाम पर वो पढ़ करके श्लोक उच्चारण करके फिर सुनते था फिर छोड़ नहीं पाते पूरा करते ऐसे ही लोग मिलते हैं जो भी सुनना नहीं चाहता हम कितने कुछ लिख देते हैं तुम इसको थोड़ा सुनो दो तीन दिन सुनो खाली इतने मानो कुछ लोग तो एक दिन तो सुनेगे ना ये कठिन सुन नहीं पाएगा कठिन नहीं सुनेंगे नहीं किन्तु इतने सुनने के लिए ऊपर ऊपर से नहीं थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा एकाग्र होकर सुनना पड़ेगा अष्टाध्याय अष्टाध्याय किसको करते आठ अध्याय को अष्टाध्याय ये, ये कर <laughs> दे अष्टादश व्रत प्रथान में क्या क्या होगा इतने सर्वश्य हो जाएगा व्रत प्रस्थान अठारह दिन में क्या होगा व्रत प्रस्थान तो नहीं होता आपने भी बोला था पंचोदशी पंचदशी नहीं हो गया अठारह दिन में कहा ये तो गीता के बाद उपनिषद ब्रह्मस्त्र तो एक, एक साल वर्ष में करते थे यहां से शुरू किया तो दो दो वर्ष वहां भी दो साल में अभी करते हैं पहले एक साल में सब उपनिषद एक साल में ब्रह्मसूत्र वह दौड़ना पड़ता है पूरा करने के लिए कि मैं यहां दो साल किया देखा ठीक हुआ तो इसके अनुसार वहां भी दो साल करते हैं ब्रह्मसूत्र तो थोड़ा प्राप्त होता है वो जो चलता है वो और प्रौढ़ ग्रंथ भाष्य के साथ भाष्य टीका के साथ भाष्य टीका टिप्पणी के साथ चलता है अरे अभी जो बोलते हैं केवल मूल केवल बोलते हैं वहां जो चलता है मूल बताएंगे उसके बार भाष्य है भाष्य केवल टीका है उपनिषद में भी भाष्य टीका है साथ और कुछ ग्रंथ ऐसे प्रौढ़ जैसे बृहदारणिक उपनिषद यहां मूल मूल चलाया बृहदारणिक उपनिषद पर भाष्य है भाष्य केवल आनंदी की टीका है उसको चलाते हैं और भाष्य केवल सुरेशाचार्य भगवान ने भारती का लिखा भारतीय के ऊपर ही टीका है आनंदी टीका अभी वो पाठ चल रहा है भारतीय के साथ टीका प्रौढ़ ग्रंथ है और वो उसको कम विद्यार्थी उसमें बैठते दस तक बैठेंगे वो पंचायत तो सौ तक हो जाएंगे सुबह पाठ में और वो प्रौढ़ ग्रंथ में दस तक बैठते हैं दस बार है उससे में कोई जाकर बैठकर सुनेगा प्रौढ़द्वान भी समझ नहीं पाएगा और सामान्य व्यक्ति क्या है वो ग्रंथ कृपा कठिन है जो आचार्य पढ़ते उनके पाठ्यक्रम में भी नहीं है जो ग्रंथ हम चलाते कला शासन में वेदांत में जो आचार्य करते हैं उनके पाठ्यक्रम में नहीं वो लोग नहीं पढ़ते हैं वो सब लोग को पढ़ा नहीं सकते पढ़ कर समझ भी नहीं सकते ऐसे कठिन है ग्रंथ पूरा है पढ़ते पढ़ाते कम होते हैं ये ग्रंथ वो मुहत प्रस्थान ऐसे नहीं हो सकता है उसके लिए तो चाहिए व्याकरण न्याय मीमाछा पड़े उसके बाद प्रस्थान उत्तराई का ज्ञान हो टीका के साथ फिर वृहस्थ प्रस्थान के लिए पूरा लगातार तो उसमें लगे ये नहीं अष्टादशा में क्या तीन साल चार साल लगातार तो पाठ चलता है तो होता तीन चार पांच साल लगता है चलता हाँ वो पाठ और ये जो प्रस्थान उत्तराई है जिसमें अभी पांच साल में पूरा किया वहां पांच साल में भाष्य टीका के साथ रोज पाठ चलने से शीघ्र चलेगा तो पांच साल में पूरा होता है भाष्य टीका के साथ रोज यहां तो बीस दिन बाईस दिन तेज पच्चीस वहां रोज चलेगा तो पांच साल भाष्य के साथ पाठ होता है तो ये ग्रंथ पन्... जो महात्मा पढ़ने वाले समझते हैं उससे जिनको आनंद मिलता है उसको छोड़ नहीं पाते हैं जीवन भर पढ़ते रहते कभी नहीं होता है कि पूरा वही गीता अभी गीता एक बार हो गया दो बार हो गया तीन बार पांच बार पढ़ो कभी पूरा ना नहीं होता है या मन उभ गया या सुन लिया ऐसा नहीं हाँ ऐसे जो बहिरीमुख है वो तो एक बार भी सुने गया नहीं एक बार हो गया तो हो गया जरूरत नहीं और जो अंतर्मुख है भगवान ने वाक आप गीता पढ़े रोज पढ़ो पढ़ते समय ऐसा नहीं कि समय नहीं नहीं पढ़ पाए अलग बात पढ़ते समय कोई नया नहीं मिलता है लाभ नहीं होता ई बात नहीं जरूर लाभ होता है और इसमें एक विशेषता है कोई आख्यायिका कथा न कोई दृष्टान्त कुछ नहीं होने पर भी अच्छा लगता है बाकी तो भागवत में कितने दृष्टांत कितने कितने कथा है इसमें कुछ नहीं है तो भी एक न राज विद्या विद्या न राजा गुहन राजे पवित्र और इसका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है याग करेंगे स्वर्ग कर मिलेगा विश्वास से आ करते हैं कि न्यात ज्ञान प्रत्यक्ष होता है सुख के समान और इसको प्राप्त करने के लिए सर्वश्य होता है इसलिए भगवान भाष्यकार कहते श्रद्धे एम आत्मज्ञानम इसमें श्रद्धा करके उसके साधन में लगे अवश्य प्राप्त हो सकता है ये स्लोक बोलूम तभी उत्तम सत्यक्षावगम धर्म इसमें और के विशेषण दिया है ज्ञान अव्ययम् कर्म के फल भोगने के बाद कर्म समाप्त होता है समाप्त होता है समाप्त होने के बाद फिर वापस आना होता है क्योंकि ये ज्ञान इसका फल अव्यय अविनाशी है फल तो आत्मज्ञान अज्ञान को नष्ट कर दिया मुख्य नित्य मुक्त स्वरूप है शध पुषाशा पुषा धर्म से धर्मया पर तप अप्यंग निवर्त अप्य मंग निवर्त मृत्यु संसार वर्तमु संसार वर्तमान अश्बा पुरुषा निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमान धर्मस्य धर्म से पुरुषाप्य मृत्यु संसार वर्तमान निवर्तन्ते जो धर्म आत्मज्ञान रूप धर्म है ये धर्म है इसके ऊपर जो श्रद्धा नहीं करते हैं आत्मज्ञान के नाम से डरते हैं डराते हैं भय करते हैं श्रद्धा नहीं करते हैं ज्ञान नाम से कोई डरा देते ज्ञान मार्ग में जाओगे तो भक्ति नष्ट हो जाएगी ज्ञान मार्ग में पढ़े तो ब्रह्म राक्षस बन जाओगे क्या क्या कहने वाले कह देते तो अन्य लोग डर जाते हैं ज्ञान मार्ग में जाएगी तो भक्ति नष्ट हो जाएगी श्रद्धा जो नहीं करते अशर्म से अशदधाना मामाप्य जितने भी साधन करे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं, नहीं पाप्त करके मृत्यु संसार वर्तमनी निवर्तनते मृत्यु संसार को मृत्यु संसार का उसके मार्ग में भटकते रहते घूमते रहते संसार में संसार के चक्र घूम रहा है आकर लाख योनि चार हजार चार लाख योनि चौरासी ah, चौरासी चार प्रकार में चौरासी लाख योनि घूमते रहते हैं ये मृत्यु संसार मार्ग में भ्रमण करते हैं क्योंकि ज्ञान के बिना अन्य कोई नहीं संसार निवृत्ति के लिए तो इसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो मार्ग अभी कहते हैं या अभी कहेंगे ये मार्ग में ही जाने पर ज्ञान होता है और अन्य कोई मार्ग सारे मार्ग शुभांतगुण शुद्धि के लिए वहां तक आगे ज्ञान के बिना मुख्या नहीं होगा भक्ति भी भक्तियां में हम अभी जाना आगे बताएंगे भक्ति से फिर ज्ञान प्राप्त करेगा तभी मुख्य होगा ज्ञान के बिना भक्ति मात्र से नहीं जब प्रसंग आएगा दिखा देंगे कैसे भक्ति ज्ञान का साधन है भक्ति किस प्रकार और जो भक्ति को स्वतंत्र कहते वो व्यक्ति ज्ञानी का विषय ज्ञानी क्या ज्ञानी होता ज्ञान होने के बाद जो भक्त है वो भक्ति वो अलग है बोलो धर्मस पर अब्का वर्तंते संसार मया संसार सर्वं मया मैयात सर्वं व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी मत्स्थान न चाहनते वस्ति न चाहते स्वस्थि मैं सर्वं मूर्ति मत्स्थान न चाहनते वस्थि तीन श्लोक में भगवान ज्ञान के विषय में कहा मैं कहूंगा अनुभव के साथ ज्ञान गुह्यतम जिसको प्राप्त होने से संसार से मुक्त हो जाओगे ये राज्य विद्या है अत्यंत सरल है गुह्यतम है फिर जो श्रद्धा नहीं करते इसे संसार में भटकते ये सब कहने के बाद अर्जुन सुनने के लिए अभिमुख हो गया उसको उपदेश करते प्रथम उपदेश है ज्ञान का सबसे बड़ा उपदेश है मया तथमिदम सर्वम जगत अव्यक्त सर्वम जगत मया तत्म तत्व का थे व्याप्तम तनु तो विस्तार धातु से बनता तत्म व्याप्तम मया तत्म व्याप्त होकर कहूद सर्वम जगत सारे जगत कैसे आप व्याप्त मेरे सामने आप खड़े हैं फिर में बैठे सारे जगत कैसे व्याप्त होगी भगवान कहते ये रूप मेरा स्वरूप नहीं समझो अव्यक्त मूर्ति अव्यक्तम अभ्यक्ता, अभ्यक्ता मूर्ति मूर्ति स्वरूप अव्यक्त स्वरूप से मैं सारे जगत में व्याप्त हूं ये तो सामने जब प्रकट होते हैं भक्तियों पर कृपा करने के लिए एक देश में प्रकट होगी कृपा करने के लिए ऐसे माया से देहदान करके देह देह जी ऐसे दिखा देते हैं किंतु वस्तु है। है। तो पर व्यापक है तो ब्रह्म शब्द का व्यापक है परिच्छन देश परिचन्न ब्रह्म नहीं होगा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अनंत का अथवा परिचिन्न यदि एक देश में है अन्य देश में नहीं तो परिचिन हो गया देश परिचिन्न हो गया और तो ब्रह्म नहीं होगा इसलिए अव्यक्त रूप से सर्वव्यापक अव्यप तो इतना सर्वम जगत व्याप्तम सारे जगत कहा है मत स्थानी सर्वभूतानी सारे भूत मेरे में स्थित है मतस्थानी यहां मत स्थानी नहीं बोलना मत सानी मत स्थानी नहीं मत बोल करके आगे स मतस्थानी मतस्थानी बोलो मतस्थानी मतस्थानी मत सानी नहीं कोई क्यों बोलते मत सानी तो हमें और आ जाएगा मतस्थानी सर्वभ मई तिष्ठांति मत्थानी मेरे में स्थित है सारे भूत मेरे, मेरे में स्थित है सारे ब्रह्मांड मेरे में आश्रित है भगवान कहते मैं व्याप्त हूँ और सारा जगत मेरे में स्थित है चरा चर जितने सब गुस्से मेरे मूर्ति में स्थित है जगत अभ्यर्थ मूर्ति ना मूर्ति का स्वरूप अभ्यर्थ स्वरूप से मैं व्याप्त हूँ अभ्यर्थ क्या है इंद्रियों का नहीं दिखेगा नहीं चकुरा दिखेगा आकाश भी दिखता है क्या चक्ष से नहीं दिखता है ऊपर जो दिखते है वो आकाश कुछ प्रकाश आदि के संबंध से इसे नील अधिकता है वस्तु तो, तो आकाश का रूप है ही नहीं नील रूप तो ही नहीं तो ये पर ब्रह्म इसी प्रकार अभ्य रूप से अप्रकट रूप से सर्वव्यापक है सर्वत अंदर बार सबके अंदर बाहर तो तुमस्थानी सारे भूते मेरे में स्थित है सारे भूत मेरे में स्थित है आप किस में है आपका आश्रय क्या है तो सारे भूत में परमात्मा आश्रित है ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से जुन हृदय में आसीत है आगे कहेंगे परमात्मा सब के भु, सारे भूतों में हृदय में स्थित है आसीत है परमात्मा आशित होगी किस में आकाश किस में आश्रित नहीं होता है आकाश व्यापक है आश्रित होता है ये कलम आसीत है आश्रय नहीं देगा तो गिर जाता है आकाश इस प्रकार आश्रित है हाथ नहीं देगा तो आकाश गिर जायेगा इसलिए आशी तो नहीं होता आशीत हो तो क्या होता नहीं रहेगा तो गिर जाएगा घड़ा के अंदर आकाश है घड़ा को तोड़ देंगे तो घाटों में पानी है तो गिरेगा है? गिरेगा।, गिरेगा? गिरेगा।, गिरेगा।, गिरेगा।, गिरेगा।, गिरेगा क्या गिरेगा पानी। जैसे पानी गिरेगा जैसे आकाश गिरेगा ना नहीं आकाश नहीं गिरेगा इसलिए पानी काशय घड़ा घाटो जल काशय है बोलो किसकाशय जल काश से आकाश काशय है ना नहीं नहीं आकाश का से घटना नहीं होगा क्या होगा कोई कोई, कोई भी नहीं आकाश अच्छा ब्रह्म हाँ ब्रह्म भी हो जाएगा ब्रह्म तो सबका से मस्ता नहीं सर्वभूतानी न चाहते सवस्थित किन्हीं अवस्थित नहीं हूँ पर ब्रह्म क्या कहते मैं उनमें नहीं हूं किस में नहीं सारे, सारे जगत किसी में भी मैं नहीं हूं उधर कहते हृदय से जुड़ इधर कहते मैं उसमें नहीं हूं मैं उसमें नहीं हूं का क्या अर्थ मैं किस में, में आश्रित नहीं हूं मेरा ही स्वरूप सवे मैं आश्रित किसी में, में हूंगा मेरा आश्र कोई को नहीं परमात्मा किस में प्रतिष्ठित स्वहिमिनी अथवा नो महिमनी परमात्मा कोई आश्रित नहीं मैं उसमें नहीं हूं किंतु तो अभी स्वीकार कर लिया परमात्मा ने किया सारे भूत मेरे में है उधर कहते थे इस तरह सर्वभूत के हृदय में है योम पश्च्य सर्वत्र सर्वत्र परमात्मा है ये भी कहते हैं यहां क्या कहते मैं उनमें नहीं हूं तो सर्वत्र किसाप यो है योम पश्च्य सर्वत्र का तो सर्वत्र परमात्मा है यहां क्या कहते उन भूतों में मैं अवतीता नहीं हूं किंतु तो मेरे में सारे भूत है इसलो को बोलो माया ततम सर्वं जगद व्यक्तमूर्ति मैथनी सर्वूता सवस्थ न मस्था भूतानी न मथानी भूतानी पश्चरम पश्चरम भूतभृतस्थो भूतभृन चूतस्थो मूत भाव मूत भाव भूतानि चमत्थनी भूतानी पश्चर भूत भिन्न च भूतस्तो मूत भावन न नचमस्थानी भूतानी पहले क्या कहा मस्थानी सर्वभूतानी पहले कहा पूर्व श्लोक में क्या क्या मस्थानी सर्वभूता अब यहाँ क्या कहते हैं न चमस्थानी भूतानी मेरे में भूत है ही नहीं इधर कहते है मेरे में भूत है सारे भूत यहाँ कहते मेरे में भूत नहीं है भगवान श्री कृष्ण की वाणी इसी प्रकार है माखन में नहीं खाया माखा ने खाया चवा मुख में लगा अरे मैं नहीं खाया झूठ बोलते हैं ना झूठ है ना <laughs> नहीं माखन खाया कहीं नहीं खाया झूठ नहीं क्या है कैसे झूठ नहीं खाया और नहीं खाया कैसे अब परमात्मा कहते मैं नहीं खाया पर ब्रह्म व्यापक जो अव्यक्त मूर्त्य व्याप्त है वो कहाँ खाता है ज्ञानी भी नहीं बह किंच करो मैं थी युक्त तो अन्य थे तो तो भी थे पर परमात्मा कहाँ खाते हैं तो झूठ तो नहीं है तू तो यहाँ क्या कहते है मस्तानी सर्वभूता यहाँ कहते हैं नच्चा मस्तानी भूतानी मेरे में भूत ही नहीं सारे भूत मेरे में है पहले कहता योमा पश्यति सर्वत्र सर्व समय पश्यति सर्वत्र परमात्मा है और परमात्मा में सब यहां कहते मस्तानी सर्वभूतानी नच्चा हम ते स्वस्थित मेरे में भूत है मैं उनमें नहीं हूं यह कि पहले तो उल्टा है ना नहीं योम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मैं हूं और अभी पुरुष लोग नस्तानी भूतानी नहीं न चाहते सोवती तो मैं उन्हें नहीं हूं ये तो चला गया क्योंकि इतने कम से कम तो मान्य मस्तानी सर्वभूतानी और तुरंत कहते नस्तानी भूतानी मेरे में भूत ही नहीं भूत परमात्मा में है या नहीं है पुरुष लोग कहते सारे भूत मेरे में है यहाँ कहते मेरे में भूत नहीं है कहते पश्चिम योगशरम ये मेरा युग देखो ईश्वर संबंधी युग ये चमत्कार कैसे देखो ईश्वर की ये माया सारे भूत मेरे में है मेरे में भूत ही नहीं सारे जल में है मरू में जल है ही नहीं है जो जल दिखता है मरुम में है मरु में जल है नहीं। एक ही बिंदु भी नहीं इसी प्रकार सारे भूत मेरे में मतलब जो सारे भूत दिखते मेरे में आरोपित है दिखते हैं, वास्तु तो मेरे में है ही नहीं वास्तव नहीं है केवल दिखता है वास्तव मरुहे में जल नहीं क्यों दिखता है जल कहा मरुहे में दिखता है तो दिखता है नहीं है ये संभव होगा दिखता है किंतु नहीं संभव है मरुहे में, में जल दिखता है किंतु नहीं है ठीक इसी प्रकार ईशादी अर्थ नहीं करेंगे तो ये वाक्य कैसे परस्पर विरुद्ध हो कैसे समाधान तो होगा सारे जगत मेरे में दिखता है किन्दु वास्तव में नहीं है मत्थानी सर्वभ भूतानी कहा न से मत्थानी मेरे में है ही नहीं नहीं होने पर दिखता है तो उसका नाम मिथ्या है सपन प्रपंच आप में है रात में सपना देखते समय पर्वत हाथी समुद्र सब दिखता है आप में है, है। नही नहीं उस समय सपना के समय हाथी पर्वत है सपने समय हाथी आ जाता है कमरे में पर्वत रहता है समुद्र आ जाता है नहीं है क्यों दिखता है नहीं है क्यों दिखता है उसका नाम मिथ्या है ठीक इस प्रकार ये प्रपंच भगवान कहते मेरे में है ही नहीं नेह नाना थी किंचन श्रुति में जो कहा गया ये मेरे में नहीं क्या था यह कहा था ब्रह्म में नाना प्रपंच कुछ है ही नहीं और जो दिखता है जगत कहा दिखता है ब्रह्मा में दिखता है ही नहीं इसलिए उसका अर्थ क्या करना पड़ा मित् मेरा माया ऐसे देखो माया के कारण दिखता है तो नहीं है आत्मा असंग संबंध किसका अर्थ ऐसा नहीं होता है इसलिए उसके साथ किसी का संबंध नहीं ये दिखता केवल भूत वृद्ध भूत को धारण पोषण करने वाले भुत भुत परमात्मा भूत वृद्ध किन्तु असंग होने पर भूत को धारण करते न तो भूतस्त भूत में आश्रित होते परमात्मा ऐसा नहीं वो परमात्मा सर्वत्र मिट्टी से बना गया जितने गढ़ा सौ में मिट्टी है ना नहीं सुबह से बनेगा भूषण वो सोना कहाँ दिखेगा सारे भूषण में इसी प्रकार परमात्मा सर्वत्र है किन्तु अब किसी में आशित नहीं है नमा आत्मा मेरे आत्मा भूत भावन भूत को भूत की उत्पत्ति करने वाले भूत को बढ़ाने वाले भूत भाव तो मेरा स्वरूप सारे भूत मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में थित है मेरे में लीन हो जाते हैं, किन्तु मैं किसी में, में आशित नहीं हूँ नूतस्थ अर्थात सारे भूत भूतिक पदार्थ परमात्मा से प्रकट होते हैं मिथ्या है वास्तव नहीं वास्तव मानेगे चल परमात्मा में मानो नहीं तो परमात्मा नहीं हो परमात्मा में है और नहीं ये दोनों के है क्या तो कल्पित है नहीं ने का वास्तव नहीं है जल मरु में दिखता है किंतु वास्तव नहीं है ये कोई विरोध नहीं होगा कल्पित हे जल वास्तव नहीं है सारे पदार्थ परमात्मा में अद्यर्थ है वास्तव नहीं है स्लोगो बोलो तानि भूतानि पश्च में योगश्वरम भूत भिन्न च इसको दृष्टान्त के द्वारा समझाते हैं जो श्लोक कहा गया दोनों श्लोक में यथा यकाश स्थितो निशस्थि नित्यं वायु सर्व गो मान सर्वाणी भूतानी तथा सर्वाणि सर्वाणि भूतानि भूतानि तथा सर्वाणी भूतानी नित्यं वायु सर्वत्रो महान तथा सर्वाधार यथा वायु आकाश अस्तित्व तो वायु नित्यम सर्वत्र गो महान वायु वायु ही चलता रहता है वायु चलने पर आकाश में तीत होकर के महान है वायु का अभाव है नहीं सर्वत्र आकाश में अभाव का ऊपर अभाव होगा यहाँ वायु सर्वत्र है वायु होने पर आकाश को क्या करेगा पवन से आकाश उठ जाएगा? अग्नि होने पर आकाश जलेगा और कुछ नहीं होता है इसी प्रकार सर्वानि भूतानि मस्तानी सारे भूत मेरे में है मैं असंग हूँ आकाश असंग आकाश में है सारा पदार्थ होने पर आकाश के साथ किसका संबंध नहीं होता है ठीक इस प्रकार सारे भूत मेरे में है परब्रह्म है असंग असंग परब्रह्म में सारे भूत आश्रित हैं। मरुह में जैसे जल कर्पित है असंग परब्रह्म में सारा ब्रह्मांड कर्पित अध्यस्त है ऐसे होने से परब्रह्म असंग हो जाएगा पर ब्रह्म में कोई दोष आ जाएगा जिस प्रकार मरुहम में जल जितने दिखने पर भी मरुह में गिल्ली नहीं होती इस प्रकार पर में सारा जगत दिखने पर भी अध्यस्थ होने से आरोपित होने से जगत धर्म का संबंध जगत का कोई धर्म का संबंध ब्रह्म में नहीं है इसी प्रकार समझ लो श्लोक बोलो तथा कांगु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणी भूतानी सर्वभूतानि सर्वभूतानि कौंतेयूता कौंतेय प्रकृति यां ममिका प्रकृति यां कल्पक्षये कलक्षनस्ता कलो विसृजा्यह कल्पादो विसृम्यह सर्वभूतानि कौंतेय प्रकृति मामी कल्पक्ष कल्पा से जाम्यम सर्वभूता कल्प क्षय मामिका प्रकृतिं यांति उत्तरार्ध में जो कल्प क्षय उसके अन्वय है कल्प समाप्त होने पर ब्रह्मा जी के दिन समाप्त होने पर प्रलय हो जाता है सारे भूत मामी काम प्रकृति में आती प्रकृति में लीन हो जाती हैं। पुनः कल्पा दो अहम विश्वजामी फिर कल्प के आदि होता है तो फिर मैं सब सबको सृष्टि करता हूँ कल्प के आदि में सृष्टि कल्प समाप्त से प्रलय काल में फिर प्रकृति में लीन हो जाते हैं यह प्रकृति का प्रलय होता है प्रकृति में लीन हो जाएंगे ब्रह्मा जी की आयु समाप्त पर भी प्रकृति रहती है प्रकृति में सब कुछ लीन हो जाएंगे फिर सृष्टिकाल में प्रकृति से उत्पन्न होंगे कौन सृष्टि करेगी आप परमात्मा श्लोक बोलो प्रकृति सहमस्त पुनः पुनः पुन पुन भूतग्राम मवशं प्रकृते स्वयं प्रकृतिम अवस्तभ्य पुनः पुनः विसृजा अपने प्रकृति को अपने वश में रह करके प्रकृति माया अविद्या अज्ञान जीव को तो मोहित करता है अज्ञाने नाभूतम ज्ञानम तेन मुह्यंती जनता अज्ञान से ज्ञान ढक जाता है जीवों का किंतु परमात्मा के अधिन है माया इसलिए परमात्मा माया को अपने वश में रह करके पुनः पुनः इम भूत प्रकृतिर प्रकृतिर्वसात कृष्णम विश्व बार बार में सृष्टि करता हूं परमात्मा कहते इमम भूत ग्रामम ये भूत समुदाय है इनको बार बार में सृष्टि करता हूँ प्रलय कार्य में लेना हो फिर सृष्टि में आएंगे फिर लेना हो जाएंगे फिर आएंगे अनाधिकाल से सारे भूत समुदाय भूतग्राम ग्राम कहा था भूतों का समुदाय भूतभूति के पदार्थी जितने सब की सृष्टि सब का प्रलय कितने बार सृष्टि करते हैं बार बार पुनः पुनः बार बार इम भूतग्रामम संपूर्ण कृत अपने अधीन नहीं समय पर आना पड़ेगा और समय पर जाना पड़ेगा प्रकृति वसात प्रकृति के अधीन होकर के सृष्टि प्रलय प्राप्त करते हैं अभिद्या काम कर्मादि दोष से अधिन है सारे भूतग्राम भी आते हैं आना पड़ता है समय होने पर के जाना पड़ता है जन्म मरण के लिए स्वातंत्र नहीं जन्म मरण उसके बाद जो कर्म लेकर के आए उसको भोगने में स्वातंत्र नहीं भोगना ही पड़ेगा सबको स्वातंत्र कहा है वही कर्म फल भोगते भोगते आप उसी समय में रो रो करके भोग कर सकते हो तो, दूसरे को दोष देकर के गाली दे करके भोग कर सकते हो तो, भगवान के नाम देकर भोग कर, कर सकते हो तो। कोई उपवास है एक दिन भोजन नहीं मिला तो रोता रहता है भूखा भूका भूखा मांगता है आज कुछ नहीं मिला नहीं खाया कोई भूखा रह करके भगवान का भजन करता है भोजन आदि सुलभ होने पर भी एकादशी को छोड़ करके व्रत करके, करके भगवान का भजन करते हैं और एक नहीं खाया तो मांगता रहता है बोलता रहता है आज भोजन क मिलेगा मांगने वाला है नहीं मांगने वाला भी भोजन नहीं मिला तो दुखी रहता है कहा मिलेगा भोजन आज नहीं खाया रास्ता में कहीं मिला भोजन नहीं क्या भूखाऊं भूकाऊं उसी समय मैं भूखे हूं भूके हूं कहते भूकता रहता है बोलता रहता है किन्तु कोई जानबूझकर नहीं खा करके उपवास करता है भूखे तो रहने में दोनों बराबर हुआ किंतु एक तो समय बर्बाद कर दिया एक दूसरे को दोष दिया दूसरे को गाली दिया दूसरे को धक्का लग तुमने मेरा भोजन नष्ट कर दिया किन्तु एक भगवान का भोजन किया इसी में आप स्वतंत्र रहे आप पाप कर्म करें या पुण्य कर्म करें भोगने में स्वतंत्र नहीं कर्म फल सबको भोगना पड़ता है हाँ श्लोक बोलो किसी जामी पुनः पुनः भो साम कृष्ण अवसा हाँ फिर बोलना इसको प्रकृति साम अवस्त इसी पुनः पुनः भूत कृष्ण अब ये भूत समुदाय की सृष्टि करते फिर प्रलय करते उसके कारण पाप पुण्य पुण्यता तो आपको होगा किसको सुख देते धर्म होगा दुख देते अधर्म होगा सृष्टि प्रलय करते सृष्टि में तो कोई बात नहीं जब प्रलय का सोग को खत्म कर देते पाप होगा भगवान कहते न चा कर्मा न चंगा कर्मा निबधन निबध्नती धनंजय उदासीन बदासीन उदासीन बदासीन मशक् कर्मसु मशक्त कर्मसुच मंगंगा उदासीन बदासीन सुकर्म सुन हे धनंजय नचतानि नचता कर्मा निबधन वो कर्म मेरे को बंधन में नहीं डालते हैं अर्थात तो ये जो सृष्टि प्रयोग करने पर भी वो कर्म का संबंध मेरे में नहीं कि कीजिए बंधन में डालेंगे कर्म का संबंध कैसे नहीं मैं तो कहते उदासीन बदासीनम उदासन है उदासीन किसी पक्ष में नहीं रहता है दोनों से विलक्षण रहता है कैसी के साथ संबंध नहीं असक्तम ते सु कर्म प्रलय प्राण आदि कर्म में मैं अशक्त रहता हूं असंग है असत किसी के साथ कोई संबंध नहीं अपने कर्म फल भोगते वास्तविक कल्पित है मैं उदासीन न रहता हूं अधिष्ठान शुद्ध रहता है मरु में जड़ कल्पना करने पर भी मरु में गिली नहीं होती राज्य में सर्प कल्पना करने पर भी राज्य तो राज्य रहती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि कार्य कल्पित तो कार्य को विवर्तक तो कहते विवर्त है मिथ्या वो अधिष्ठानिका दूषित तो नहीं करने से मैं इसे रहता हूं अर्थात ये कर्म का संबंध पुण्य नहीं पाप नहीं कर्म का संबंध मेरे में नहीं है इसी प्रकार जो अनाशक रहता है देहादि में हम बुद्धि नहीं करता है देह इंद्रिय मन में कर्म होते हैं देह इंद्रिय में हम बुद्धि छोड़ देना पड़ा आत्मा में कर्म है ही नहीं बोलो। कर्माती धनंजय उदासन वासी न सके सु कर्म सुबह एक बार तो कहते भूतग्रह में जामी पुनः पुनः भूतक में मेम कृष्ण अवसम प्रकृति प्रसाद कह करके मैं बार बार सृष्टि करता हूं इधर कहते मैं उदासन बद रहता हूं भूतक ग्राम में सृष्टि करता हूं इधर कहते क्या मैं उदासन रहता हूं और मैं कुछ नहीं करता असत्य रहता हूं सब करते और कहते असत्य रहता सब करते सृष्टि करते प्रलय करते सब करते पालन भी करते और कहते मैं असत्य रहता मैं कुछ नहीं करता ये भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव है वही से कहते जो चलता है वो माया शो है वास्तव में नहीं करता हूँ कैसे मैयाध्यक्षण प्रकृति मयाध प्रकृति सुयते सचरा चरम सूयते सचराचरम हेतु नैन कौंतेय हेतु नैन कौंतेय जगत विपरीवर्तते जगत विपरी माया मया दक्षिण प्रकृति सचराचरम न कौते जगत वि कति प्रकृति सचराचरम चरम सुयते मैं अध्यक्ष उसका प्रकृति मेरे वश में है मेरे अधिन प्रकृति रह करके माया त्रिगुणात्मिका सचराचरम चरम सुयते सुय प्राणी पर उत्पन्न करती उत्पाद चरा अचर के साथ सारा जगत चरे चलने पीने वाले और आचर्य स्थिर रहने वाले अचरे में पर्वती भी अचर है पेड़ भी अच्छे चरे चलने पीने वाले जीव जड़ सब की सृष्टि करती है प्रकृति मैं केवल अधिक रहता हूं मेरे अधीन रह करके माया करती मैं कुछ नहीं करता हूं अनैन हेतु तो ना, हे कौन है कौनते जगत भी परिवर्त इसी कारण से जगत विपरिणाम को परिवर्तन को प्राप्त होता है क्षेत्रीय प्रलय कभी कुछ कभी कुछ चलता तो रहता है ये प्रकृति माया करती है माया से होता है अज्ञान से होता है वास्तव तो वा, में कुछ नहीं करता हूं लोग समझते हैं मैं करता हूं क्यों अज्ञान नाव ज्ञानम तेना मुहि अंत जंत अज्ञान से ढका हुआ ये अज्ञान विवेक ज्ञान इसे मुंह को प्राप्त करके मेरे ऊपर आरोप करते मैं करता हूं जो बोलता हूं मेरी प्रकृति करती है अब प्रकृति क्या क्या स्वरूप है प्रकृति वास्तव्य नहीं है माया अनिर्वचनीय है सत्य नहीं असत नहीं उभय नहीं ब्रह्म से भिन्न नहीं अभिन्न नहीं उभय नहीं अनिर्वचन है माया से सब हो रहा है माया अनिर्वचन होने से उसका कार्य भी अनिर्वचनीय अनिर्वचनीय अनिर्वचन और मिथ्या पर्यावाचक तो है तो मिथ्या है लोगो बोलो माया दक्षिण प्रकृति शूयते हे चे पुनान कौंतेय जगत् परिवर्त अवजानती मूढ़ा अवजानती मंग मूढ़ा मनुषी तनु आश्रित मनुषि परम भाव जान पर भावंत मम भूत महेश्वर मम भूत महेश्वर अवजानते मूढ़ुनुमाशितरंग भाव मजानंतो मम भूत मां मूढ़ मनुषी तन्श्रित परमजानत मम भूते महेश्वर परम भावम मजानंत माम मूढ़ अज्ञानी मूर्ख भावत मवजानतीक मूढ़ते मोहयुक्त मोह भ्रांतिनावृत ज्ञान तेन के कारण मोह को प्राप्त करते हैं ऐसे मोहग्रस्त मूर लोग मुझे क्या मानते है मानुषीम तनुमाश्रित मनुष्य शर्य में मैं आश्रित हूँ ऐसा मानते हैं ये सर्व मनुष्य सर्व दिखता है भगवान ऐसा ऐसे में मैं आश्रित हूँ जैसे अज्ञानी लोग आश्रित होते हैं उसको मैं मान करके बैठते हैं इसी पर प्रकार मोह लोग मुग्ध लोग मुझे ऐसा मानते ये भगवान श्री कृष्ण ई सर्रे क्यों ऐसे करते है मम परम भावम भूत महेश्वरम अजानत मेरा जो परम भाव प्रकृष्ट पदार्थ परमात्मा स्वरूप ही आकाश के समान सर्वव्यापक नित्य स्वरूप सर्वत्र चीते भूता नाम महेश्वरम भूत सारे भूत के जितने हैं उनमें सौसे महान ईश्वर महेश्वर महा क्या है महान सशो ईश्वर चेत महेश्वर जितने छोटे मोटे ईश्वर देवता होते राजा आदि राजा को भी कहीं शोर कह दे, ऐसे किसी सर, किन्दु महेश्वर सारे ईश्वर सार में सचान और सारे भूत के महेश्वर और कहा परमात्मा है आत्मरूप से के अंदर हृदय में थी सारे भूत के अंतरात्मा रूप से मैं ही हूं पहले बता दिया हम आत्मा गुड़ा किस न आगे आएगा दसम आगे आएगा दसम आगे आएगा पर इसमें बताया मया तथम इदम सर्वम जगत अभ्यक्त तो मूर्तिना ये उपदेष यहां क्या मया तथम इदम जगत अभ्यक्त तो मूर्तिना अव्यक्त तो स्वरूप मेरे से सब व्याप्त है उसको नहीं जान करके तो सारे अंतरात्मा से सब के अंदर हूं आकाश के समान आकाश का भी अंदर है आकाश से भी सूक्ष्म आकाश से दृष्टांत देते हैं सर्वगतः दिखाने के लिए तार्कि को वैज्ञानिक रूक आकाश को नित्य मानते हैं उस उसको दृष्टान्त देकर समझाते हैं वस्तु तो आकाश भी सूख्यों आकाश की उत्पत्ति होती है ये जो स्वरूप है उसको नहीं जान करके अज्ञान ब्रह्म क्यों होता है रजू में सर्प ब्रह्म क्यों हुआ रजू के अज्ञान से रजू को जान लिया तो सर्प नहीं दिखेगा आपके अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं देह में हम स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तो देह में हम नहीं है इसी प्रकार मेरा जो स्वरूप है अव्यक्त स्वरूप है सर्वव्यापक है सारे भूतिक ईश्वर इसको नहीं जान करके मुझे सर्व मनुष्य शरीर में आशित मान करके मेरी अवज्ञा करते है तिरस्कार करते हैं, परिच्छन मानते हैं, परमात्मा में परिचिन बुद्धि करना है पाप है परमात्मा व्यापक है परिच्छिन मूर्ति में परिच्छिन प्रतीक में भी व्यापक है परमात्मा सर्वत्र होने से परिचन्न में भी है आकाश सर्वत्र है तो ये कमरा में है घोड़ा के अंदर है सुई के चित्र में भी है किन्तु तो इतने बड़ा ही आकाश और आगे नहीं है ये भ्रांति है इसलिए अज्ञानी रोको मुझे देह में आशित करके देह परिचन्न मान करके मेरा तिरस्कार करते हैं समझो भगवान क्या कहते हैं ब्रह्म हूं मान्य से भगवान का तिरस्कार है भासुदेव या भगवान का परिचय न से वो तिरस्कार है परिचय न मानने तिरस्कार करते जो व्यापक है वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव कौन से वासुदेव से भिन्न क्या बताते रहेगा तो आप वासुदेव या वासुदेव से भिन्न है तो हम वासुदेव पर ब्रह्म माने से तिरस्कार नहीं है वास्तव स्वरूप क्या ज्ञान और भगवान को यदि परिचय लिया इसमें ही है परमात्मा उसमें नहीं है अलग अलग भेद कर दिया शिव विष्णु का भेद श्रीकृष्ण का छोटा बड़ा छोटे बाल लग, का भेद छोटे बालकृष्ण बिठले अलग द्वारिका दिशा अलग ये सब भेद बुद्धि करने वाले परिच्छन मानने वाले परमात्मा की अभिज्ञान तिरस्कार करते हैं नहीं करते भगवान कहते मेरा जो व्यापक असंग स्वरूप को नहीं जानकर के मनुष्य शरीर में आश्रित मानकर मेरे आए मेरी अभिया करते हैं हाँ, को बोलो अंतिमा मानु सिंत मित्र हरम भाव मानतो मम भूत महेश्वरम तृतीय पद में कितने पद है पहला है परम दूसरा है पद क्या है अजानंत अजानंत किन्तु विसर्ग नहीं है अजानन हो गया विसर्ग है किसके पुस्तक में नहीं। क्यों नहीं हुआ पर में म है तो विसर्ग नहीं, नहीं होगा कहीं नहीं मिलेगा पर में म हो तो विसर्ग मिलेगा पर मैं क्या होने पर या नहीं है जब दसवा श्लोक में माया मयाधिण प्रकृति ही सुयत स्वचरा चरम विसर्ग परम क्या है परमेश्वर से विसर्ग हो गया यहाँ अवजान परम भाव मजानत ऐसे विसर्ग बोलेंगे तो अशुद्ध होगा ध्यान रखना कोई कोई ऐसे बोलते हैं परम भाव मजानत पुस्तक में छपा होगा तो शुद्ध हो जाएगा पुस्तक में छपने पर भी अशुद्ध है शुद्ध बोलना वो अशुद्ध सिखाते है तो उसको अशुद्ध उच्चारण नहीं करके उसको बताना ये नहीं व्याकरण से होगा व्याकरण समझ में आ जाएगा दो दिन तीन दिन बता देंगे दिखा देंगे श्रोत्र कैसे भी हाँ विषय को नहीं होता है हाँ। तो बोल दो अनंत मांगा भाव मचान मम भूता महेश्वर मोघा सा मोघ कर्माण मोघा सा मोघ कर्माण मोघ ज्ञातस मोघ ज्ञातस राक्षसी मासूरी चक्षसी मासूरी चकृति मोहिनींसिता प्रकृति मोहिनीं सीता ोग कर्माणु को गा विचेत साक्षसी मूरी चैके मोहिंसता जो इसे परमात्मा की अवज्ञा करते हैं परिच्छन मानते हैं उनके आशा इच्छा व्यर्थ ही कुछ न कुछ सोते हैं व्यर्थ हो जाता है उनका जो कर्म है कुछ सत्कर्म करने पर भी वह व्यर्थ हो जाता है परमात्मा की तिरस्कार के कारण अग्निहोत्र कर्म करे सत्कर्म कुछ करते हैं किंतु परमात्मा अपने आत्मास्वरूप होते हुए उसकी अवज्ञान अविज्ञान के कारण व्यर्थ हो जाता है कर्म निष्फल हो जाता है मुख कर्माण पापवात होता है किन्ते न न कृतम पापम चोरी न आत्मा अपहारी न अन्यथा संतम आत्मान अन्यथा वो प्रपत्य आत्मा अन्यथा होते हुए जो अन्य प्रकार मानता है व्यापक होते हुए परिचय न है परमानंद स्वरूप होते दुखी मानता है तो क्या पाप नहीं किया वो तो चोर है क्या चोर, चोरी चोरी क्यों उसने आत्मा अपहारी ना आत्मा का अपहार क्या दूसरे धन चोरी कर लेकर छिपा कर, कर रख देता है कदा देखे मेरे पास नहीं दूसरे धन लेकर कर करते इसी पर प्रकार आत्मा आनंद स्वरूप उसे छिपा करके कहता है मैं दुखी हूं आत्मा का अपहरण करने वाला पापी ही कहा गया और शास्त्र में जैसे आया ऐसे चिंता न करने में भय करने का नहीं, नहीं जानने वाले शास्त्र के तात्पर्य नहीं जानने वाले अपने को भक्त तो कहते किन्तु भक्त परमात्मा के आज्ञा परमात्मा के आज्ञा पालन नहीं करके अपने को बहुत व्यर्थ तो है भगवान के आदेश है भगवान कहते है मैं सर्वव्यापक हूँ सर्व व्याप्त हूं उसको नहीं माने कर परिचय मानने वाले अवज्ञा नहीं करते हैं इसलिए ब्रह्म सूत्र में आया उसमें ब्रह्म दृष्टि करके प्रति उपासना प्रामाणिक करते हैं भगवान शंकराचार्य ने सब स्तुति की स्वत्र पाठ सौरचना की द्वैतवादी लोग उनके तोत्र पढ़ते गंगा स्तोत्र है यमुनाथ स्वत्र है बद्रीनाथ का मूर्ति का उद्वार किया बद्रीनाथ मूर्ति को बौद्ध लोग फेंक देते गंगा जी में अर्कनंदा में उसको उद्वार करके स्थापना की सब जानते हैं किंतु उसमें ब्रह्म सूत्र माता है ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करनी है परिचय न करके नहीं उपासना करते करते इतने हो जाता है कि यही हमारे भगवान इतने भगवान भगवान है सर्वत्र यहाँ है बाहर भी है ये समझकर करना चाहिए नहीं मानकर के परिचन्न बुद्धिकरण से हो जाती है राक्षसी में आस प्रकृति मोहिनीम सि प्रकृति तो सत्व रजतम त्रिगुणात्मिक है ये जो लोग ऐसे तिरस्कार करते राक्षस के प्रकृति स्वभाव को असुर के प्रवृति स्वभाव को राक्षस के प्रवृति हिता है रजगुण अधिक मारो काटो राक्षस असुर तमगुण अधिक मोह करने वाले ये प्रकृति को असुर का स्वभाव अगर राक्षस होता है एक असुर होता है राक्षस तो है बड़े क्रूर मार खा लेता है असुर होते है, वो भी खाते हैं किन्तु थोड़ा तमोगुण प्रधान अतः दोनों राजस राजुण तमगुण का है राक्षसी आचर्य चवे प्रकृति मोह ही नहीं सीता मोह करने वाले मोह क्या देह को आत्मा मानने वाले देह में हम बुद्धि करने वाले मोही नहीं मोह करने वाली देह मेरा है तो मैं देह नहीं हूं इतने मालूम होता है और देह को मैं मानता है कितने है? देह में रहने वाले देह को मैं मानता है घर में रहने वाले अपने को घर मानता है गृह में सब रहते अपने को घर कौन मानता है देह में रहने वाला अपने को देह मानता है देह आपका है आप देह नहीं है इसलिए जो देह में हम बुद्धि करते वो मुंह में थी तो जैसे विरोचना गया बत्तीस वर्ष रहने के बाद उपदेश ग्रहण किया अपने बुद्धि के अनुसार इसे ग्रहण किया कि देह ही आत्मा है उपदेश किया गुरु बन गया ये दृष्टांत विरोचना भी अपने अनुभव कर लिया क्या मान लिया देह ही आत्मा बहुत लोग मानते हैं ना गुरु भी बन जाते हैं और अपना अनुभव है विरोचना का अनुभव हुआ नैव आत्मा उपदेश भी सुना जाकर के उपदेश करने लगा ही देव आत्मा इसे मोहिनी प्रकृति में आश्रित होकर के उनका कर्म भी व्यर्थ होता है उनका जो ज्ञान विवेक वो भी व्यर्थ हो जाता है विचेतश विवेक विवेक रहित तो हो जाते हैं क्यों क्योंकि आश्चुरी राक्षसी प्रकृति में जो राश्रित तो हो जाते हैं तो, तो भ्रांति में डालने वाले विवेक नहीं होता है असुर नाम तेलो लोका अंधेरा तम सावता तांसते प्रत्यायी अच्छा ये क्या आत्मा न ईसा वर्ष निषेध आया श्लोक बोलो मो घास मुग मारो मोगाना विचेत रा जो श्रद्धालु है वो तो भक्ति करते किस प्रकार कहते हैं महात्मा पाथ महात्मा दैवी प्रकृति मश्रिता दवी प्रकृति मश्रिता भजंत मनसो भजन मनसो ज्ञावा भूतादिम मनसो जंत मनसाद महात्मा नैवीं प्रकृतिमाश्रिता अनन्नस भूतादीम अव्यय ज्ञावा भजती महात्म भजन्ति महान हे आत्मा जिनिका आत्मा अंतकर्ण महान अंतकण महान क्या एक क्षुद्र स्वभाव नहीं सत्तोगुण अधिक है तो महान अंतकर्ण शुद्ध अंतकण वाले मुझे दैवीम प्रकृति में आश्रिता है दैवी प्रकृति देव के प्रकृति है समतमादि प्रकृति के स्वभाव राकेश आश्रय प्रकृति आश्रय वाले माने भ्रांत है देव समे देवानाम प्रकृति है सम दम दया श्रद्धा आदि सम दम दया ये होते दैव संपद विमोक्षाय दैव संपद सम है अंतगण उपसम दम है इंद्रियो को दमन और सब के प्रति हिंसा नहीं अहिंसा दया श्रद्वा स्नेह ये सब गुण से युक्त होकर के भजन करते हैं सत्वगुणा बढ़ने पर ये गुण बढ़ता है सत्वगुण का कार्य शुद्ध सत्वगुण होने पर इंद्रिय दमन हो सकता है अंतःकरण का उपशम हो सकता है रजगुण है चांचल्य तमगुण है आलस्य निद्रा तंद्रा असुच्य अपवित्र आदि के कुछ लोग अशुच्य अपवित्र को पसंद करते हैं आजकल कोई कहते झूठा फूटा बोले हम झूठा फूटा नहीं मानते क्यों हम बड़े विज्ञान विचार करने वाले बहुत ऊपर स्तर के जो झूठे फूटे मानते हैं ना वो निक्ष से भोजन बनाते समय झूठा नहीं होना चाहिए अपवित्र नहीं होना चाहिए पवित्र रहना चाहिए उसका नाम लक्ष्मी पाकर भगवान को अर्पण करना होता है और देवताओं को अर्पण करने के लिए योग्य रहना चाहिए हम खाते हैं आगे कुछ रह गया तो अपवित्र नहीं करना उसी टेबुल में खाते हैं, फिर उसको लेकर रख देते हैं रसोई घर में झूठा अपवित्र नहीं जाना चाहिए भोजन कहते है चामच देखा है ऐसे चामच से लेकर खाते है और यहां भोजन रखा गया उसे दूसरा चामच रखा वो चामच से लाएंगे वो भी लेंगे तो लेंगे फिर अपने खाएंगे फिर जो रह गया उसको लेकर ही रख देंगे जो दूसरे एक चम्मच पकड़ा और दूसरे चम्मच पकड़ा तो वो भी अपवितर हो गया से खाते हैं ये चम्मच छोड़कर दूसरे चम्मच से वहां से लाएंगे तो हाथ हाथ जो अपवितर हुआ ऐसे हाथ में भोजन नहीं रहेगा किन्तु तो चामच से खाएंगे तो भी ये हाथ पवित्र हुआ ये नहीं मानते बहुत लोगों देखा बहुत लोग आते खाते दूसरे से चमचलाएंगे उस टेबल में रखा है उसको लेकर पे खाओ किंतु उसको लेकर के भोजन में फ्रिज में रखना अनुचित है अपवित्र होता है बनाते समय अपवित्र होता है सत्वगुण होने पर ये नहीं रजोगुण तमगुण नीचे होता है जहां सत्वगुण से सात्विक भोजन रहेगा देवता लोग ग्रहण करेंगे तब तक राक्षस आश्रश्रादी उसमें प्रवेश नहीं करेंगे भूत पिशाज सर्वत्र घूमते रहते हैं जहां पवित्र भोजन हो गया देवता लोग वहां से हट जाएंगे तो भूत पिशाज वहां प्रवेश कर लेंगे उनका अधिकार हो गया वहां देवता लोग को उसको वारण नहीं करेंगे क्योंकि उनका योग्य नहीं रहा पितर लोग भी ग्रहण नहीं करते देवता लोग ग्रहण नहीं करते नहीं तो भोजन बना करके उनका अर्पण करो देवता लोग ग्रहण करते हैं पितृ को ग्रहण करते हैं वो दिखता नहीं शास्त्र प्रमाण है कहीं के प्रमाणित तो होता है लोग ग्रहण करते पितुलों को कहते हैं वो उपासना करने वाले कोई ऐसे ही परमात्मा भी कभी प्रकट होकर किसको कहते हैं शुद्ध अशुद्धि को बताते हैं तभी सपने में हो किसी प्रकार कहीं कहीं अपवित्र हुआ कहीं कुछ हुआ तो उसको बोलते हैं उपासक भक्ति करने वाले को ऐसे पता चल जाता है इसमें कहीं अशुद्धि हो गई कुछ त्रुटि हो मार्जन करते हैं ये सब चलता है तभी परंपरा चलती है ये नहीं खाली सुन सुनकर करते नहीं ये परंपरा में अभी भी परमात्मा कृपा करके किसको किस कुछ उपदेश कर देते हैं किसी प्रकार किसको कुछ प्राप्त होता है अभी भी परंपरा चलती है तो भजन करने वाले दैवी प्रकृति में आश्रित होने पर ही भजन करेंगे दैवी प्रकृति का समय श्रद्धा श्रद्धा भी सत्वगुण का कार्य ये दैवी संपद है लौकिक संपत्ति ये जो आत् सम्पति आ गया धन सम्पत्ति दैवी संपत्ति नहीं देवसपति दैवी संपद है जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती सत्व गुण बढ़ता है शास्त्र में श्रद्वा सत्पुरुष में श्रद्धा परमात्मा में भक्ति और बड़ों का सम्मान श्रद्धा ये सब कुछ दैवी संपद् दैवी संपत्ति में आश्रित होकर के दैवी प्रकृति में आश्रिता दैवी प्रकृति में आश्रित होकर के अनन्य अनन्न्य मन सन अन्य में रहता है तो भगवान की भक्ति नहीं अन्य अन्यस्मिन मनु ऐसे जिसका मन अन्य में में ही नहीं और भूतादिम अव्ययम ज्ञात्मा मैं क्या हूं सारे भूतों के आदि ही का कारण और अविनाशी हूं इसको जान करके भजन होता है जो देह परिचन्न मानता है अभी उत्पन्न हुए अभी होता है ये मानकर के भजन भक्ति नहीं होती है भक्ति करने वाले में भी कभी कभी संशय हो जाता है भगवान श्री कृष्ण का शरीर तो चला गया भगवान जिनका हम पूजा करते हैं उनके मूर्ति है। तो हम रख करते फटो पूजा करते हैं। उनका शरीर कहाँ है शरीर तो समाप्त हो गया भगवान राम जी का शरीर तो समाप्त हो गया तो समाप्त हो गया तो वो कहाँ है किस पूजा चिंतन करेंगे कोई पिता पिता में चले गए उनका फटो रख करके मूर्ति बनाओ पूजा करो कोई आपत्ति नहीं किन्तु तो नहीं रहे अरे भगवान कौन से भगवान है भगवान अवतार विष्णु भगवान के अवतार है दस अवतार में राम अवतार कृष्ण अवतार अवतार होने पर जिनका अवतार है वो अवतारी है उनको कहेंगे अभी अवतार तो नहीं रहा किनके चिंतन करेंगे अभी भक्त के माने में से होता है पूछने पर उत्तर नहीं मिलेगा अथवा संदेह होने पर भी कहने के संकोच करता है किन्जा करता रहता है किन्तु भावना कभी हो जाती है परिचन्न सामने भगवान इतने हैं सर्वत्र है सर्वत कहते भगवान सर्वत्र है और यहां भगवान की पूजा करते हैं कोई बच्चा पूछता है माता पिता से भगवान हमारे यहां शिव मंदिर है और वहां मामा के घर गए थे वहां भी शिव मंदिर है तो यहां शिवजी है या वहां शिवजी है कहते वहां भी है यहां भी बच्चा पुता क्या शिवजी दो है बोले न एक है एक है मतलब यहां आते और वहां आते न जाना करते वो तो, तो समय ले कैसे आते यहाँ पूजा करते समय आते हैं कहा आते हैं फिर वो एक समय में पूजा करे तो कहां जाइये पूजा समय उपस्थित तो होते बच्चा पूछता है फिर वो कहते सर्वत भगवान है क्या दिवाली में भगवान है आ, पिता कहते है तो फिर दिवाली में तो मंदिर मूर्ति में क्यों पूजा करते हैं फिर ऐसे कोई बच्चा पूछता है तो पिता कहते चुप रहो <laughs> फिर उत्तर दे पाते क्या बोलता है कि तो बच्चे के मने में से है आ सता है ना नहीं संशय होगा इसे साधा के महीने में हो सकता है तो सर्वत्र तो है तो कैसे कितने प्रकार, कितने बड़ा है यहां भी और वहां भी है फिर तृतीय आउ कुर्सी काम गया वहां भी शिव मंदिर है वहां भी शिव जी है तो एक शिव तीन स्थानीय कैसे रहा फिर बाद में पता चला थोड़ा बड़े होने पर कितने शिव मंदिर सारी दुनिया में में कैसे एक रहेंगे तो कितने बड़े शिव है कैसा रहते हैं और कैसे जाते हैं कैसे जाते हैं? ये विषय में संशय होता है ये संशय सो दूर हो गया वेदांत श्रवण करने पर नहीं तो बड़ा कठिन है ये संशय होता है तो जब जानते हैं मेरा स्वरूप को भूत के आदि हूं अविनाशी तत्व सर्वव्यापक हो ऐसे समझ लेने पर भजन ठीक हो पाता है कैसे सर्वव्यापक में हो मेरा कौन सा स्वरूप सर्व सर्व है सर्वव्यापक हो कौन सा स्वरूप सर्वव्यापक बताओ भगवान का कौन सा स्वरूप सर्व व्यापक है मैया तर्व जगद अव्यक्त मूर्ति का क्या है? अव्यक्त स्वरूप कौन सा स्वरूप व्यापक है अव्यक्त स्वरूप ही व्यापक <laughs> है क्या है क्यों क्या सरस सर्वस्वरूप सब सर्व परमात्मा का हाँ वो भी ठीक है किंतु एक एक स्वरूप आपका जो स्वरूप है वो व्यापक है नहीं कैसे व्यापक है व्यापक है तो स्वरूप सबका स्वरूप कितने रुको सबका सर्व कितने व्यापक होगा तो सबका स्वरूप कैसे होगा भगवान व्यापक किस रूप से प्रश्न है भगवान व्यापक किस रूप से हमारे रूप से और हम भी व्यापक है तो व्यापक व्यापक रूप से कहेंगे तो क्या, समाधान क्या है भगवान का कौन सा स्वरूप है जिस स्वरूप से वो व्यापक है ये प्रश्न है।, है वही अव्य तो रूप का ना भगवान ने अभी अभी कहा मैया तथा इधम सर्वम जगत अव्यथ तो मूर्ति अव्य तो मूर्ति से अव्यर्थ तो स्वरूप से व्यापक जो व्यस्त सामने दिखता है उस समय व्यापक नहीं ये स्लोग बोलो तुम अंका शिता मदंत मनसो ज्यादा भूता धीम केशन कृते कति सतत मतर्तयो म यतनच दृढ़व्रता <móng> यतन दृढ़ंव्रता नमस्यत मक्त नमस्यत मक्त न्य युक्ता उपासते नितुक्ता उपासकीय यतन तस्च दृढ़ंव्रता नमस्यत भक्त्या युक्ता उपासते सतत मीर्तयन यत दृढ़व्रता भक्तियामश्य उपासते उपाससते उपासते न उपाससते जु मैं कहा ऐसे महात्मा दैवी संपति दैवी प्रकृति को प्राश्री होम दम दयायुक्त करके मततम कीर्तयन सतत का निरंतर सर्वदा कीर्तन करते मेरा स्वरूप मान ब्रह्मस्वरूप व्यापक जो मैं सतम इदम सर्वम जगत के अनुरूप न अव्यक्त स्वरूप से व्यापक है इसे मेरा स्वरूप का ब्रह्म स्वरूप व्यापक स्वरूप का कथन करते हैं परिचन्न बुद्धि नहीं है यतन भी करते हैं क्या यत्न करते हैं यत्न क्या करना है यत्न तो ये सबसे बड़ा यत्न है इंद्रिया निग्रह करना दया, अहिंसा आदि सम है इंद्रिय उपम दम है को दमन करना दया भूत मात्र के प्रति दया कहीं भी हिंसा थोड़े नहीं मन वाक, किसी के द्वारा शरीर से हिंसा नहीं हो मन से भी किसी का विरुद्ध चिंतन नहीं करे वाणी से भी कष्ट नहीं देना अहिंसा आदि स्वरूप ये धर्म से यत्न करते खाली यत्न नहीं भगवान का माला लेकर जप कर दिया बाकी आगे सब दुर्गुण रह करके वो यत्न नहीं है यत्न यहां यत्न तस्वीर भगवान कर करते नहीं तो ज्यादातर क्या होता है यत्न करते है। जब मान लेकर हमें इतने घंटा जप करेंगे इतने नाम जप कर लिया इतने उपवास कर देते हैं कोई उपास कर लिया जप कर लिया वो तो कर लिया किंतु किन्तु प्रसार अन्यतर तुरा तुरंत विषय सेवन करने में भी प्रबल है समय नहीं है किसके प्रति दया नहीं है हिंसा भाव है रागद्वेष ये यत्न करते हैं जप करने मात्र से यत्न नहीं होता है <coughs> जप भी करे उसके साथ सतत माम कीर्तन और यंत यत्न भी करते यत्न करते तो ही भगवान वाचिक कार्य करते इंदिरा निग्रह सम दया अहिंसा आदि धर्म से निरंतर यत्न करते दृढ़ व्रत में ये सामते दृढ़ व्रता दृढ़ स्थिर जो व्रता संकल्प या करना है उसको करना ही है निश्चित है इसको करना ही किस प्रकार पूरा करना है ऐसा दृढ़ निश्चय करके नियम नहीं करें नहीं होगा भजन करने करेंगे उसे निश्चय करके नियम करके करना पड़ता है करना ही ये किसी प्रकार और दृढ़ नमस अंत नाम नमस्कार भी करते भक्तिपूर्वक नमस्कार भी करते हैं भगवान है कहा नमस्कार करेंगे हृदय से जुना तिष्ट सर्वभता सबके हृदय में भगवान सर्वत्र है सर्वत्र परमात्मा बुद्धि हो जाए तो अच्छी बात है न ही होने पर भी सारे प्राणी में जीव रू से ईश्वर जीव कल्या प्रविष्ट भगवानी ती प्रण में दंडवत भूमा वास्व चाण्डाल गोकर ईश्वर जीव रूप से प्रविष्ट है अन्य जीवनात्मा अनुप्रविष्य नाम रूपे व्याह करवाणी श्रुति में आया जीव रूप से प्रविष्ट होते परमात्मा त्रृष्टि तदेव अनुप्रविश्यत सृष्टि करके परमात्मा ने प्रवेश करता है सृष्टि करने वाला ही प्रवेश करता है किस रूप से जीव रूप से तो परमात्मा जीव रूप से सर्वत्र स्थित है ऐसा मान करके प्रणमे दंडवत भूमो भूमि दंडवत प्रणाम करे आश्व चांदालो करा स्व कुताओ हो चंडाल हो गो गदा हो प्रणाम सब प्रणाम दंडवत प्रणाम सर्वतर नहीं कर सकते किन्तु मन से तो कर सकते हैं जहां कोई जीव दिखे पर ब्रह्म इसके अंदर है बाद में चेतन में समझने के बाद जड़ भी वासुदेव सर्वम सब पर सर्वे यदस्थ यदभा तदात्मनुपम जो है और जो दिखता है वो ही पर पर ब्रह्म है विवर्त तो परब्रह्म सर्वत्र परब्रह्म ही दिखते हैं अन्य रूप से भ्रांति से अन्य रूप दिखता है हे परमात्मा ऐसा सोच करके मां भक्त नमस्त ऐसा करने से नित्य युगता नित्य हो करके उपासना करते सेवा करते निरंतर तभी होगा सर्वव्यापक रूप से सर्वदा सर्वदा चिंतन तभी होगा मंदिर में गए परमात्मा चिंतन हो गया घर में मंदिर बनाए वहां परमात्मा से चिंतन हुआ बाहर निकले झगड़ा राग दृषण बाहर परमात्मा है काली मंदिर में सर्वत्र चिंतन करने पर है अनन्न्य भक्ति तभी अन्य मन होता है हलोको बोलो सततन से नमस्त मक्टा किस किस प्रकार उपासना करते हैं कहते हैं ज्ञान यज्ञाप्य यजन्तो मामुपासते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथ्वन एकत्वेन पृथक्न बहुधा विश्वतो विश्व मुख बहुरा विश्व मुखानी सजन तो मासते एक पृथक्न तो बहुधा विश्व मुख्य ज्ञान ये यजन तो माम उपास ज्ञान यज्ञ से यजन करते हैं मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान में वह यज्ञ ज्ञान यज्ञ पहला आया है ज्ञान यज्ञ तो मुख्य है तो ब्रह्म ज्ञान ही यज्ञ है ब्रह्म ज्ञान क्या विषय है ब्रह्मा अर्पण ब्रह्मा भी कर करके सर्वत्र ब्रह्म ही है। और दूसरा ज्ञान यज्ञ है शास्त्रार्थ तो परिज्ञान शास्त्र के तात्पर्य निश्चय करना ये ज्ञान यज्ञ अभी जो हमारा ये चल रहा है गीता ज्ञान यज्ञ शास्त्र के तात्पर्य का निर्धारण श्लोक में भगवान क्या उपदेश करते हैं? उपदेश से भी श्रुति सम्मत होना चाहिए शब्द में कहीं आगे पीछे उल्टा पलटा लगता है उसका तात्पर्य निश्चय करना है न मस्थानी सर्वभूतानी न चमत्थानी भूतानी दोनों परस्पर विरोध लगता है किन्तु परमात्मा का वाक्य प्रमाण विरोध नहीं है विरोध का आवाज होता है समझने वाले नहीं समझ पाते तो भ्रांति तो होता है विरोध पकड़ करता है कहीं कहीं समझने वाले अपने को बड़ा मान करके कहते भगवान के वाक्य में गीता में परस्पर विरोध है एकता में कहीं कोई कहते विरोध हो तो वहां जाकर के बुलाए तो कहना पड़ा कि विरोध बिल्कुल नहीं परमात्मा वाक्य में विरोध हमें समझने में विरोध हो गुरु परंपरा से जो नहीं पढ़कर अपने दिमाग में लगाते हैं बहु स्थानीय में अर्थ को अनर्थ कर लेते हैं गुरु परंपरा से पढ़ने पर भी श्रद्धा नहीं अश्रद्धा से तात्पर्य ग्रहण नहीं होता है और उसके आगे मनन नहीं करते तो विरोध रहता है विरुद्ध बुद्धि नष्ट नहीं होती है विरोध कहीं नहीं है शास्त्र में कहीं विरोध नहीं सौटी के शास्त्र के अर्थ को निश्चय वेद के वेदांत के अविरुद्ध अर्थ को निश्चय करना है तात्पर्य यही ज्ञान यज्ञ है इसी प्रकार यदि शास्त्र के पारम तात्पर्य अर्थ को ठीक नहीं जाना तो आगे मनन निधिता ऐसा नहीं होगा क्या है शास्त्र का तात्पर्य मेरे में नहीं है नहीं कहते नेह नाती किंचन अवम खम ब्रह्म सर्वं ब्रह्म अब तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या सब यदि ब्रह्म है तो ब्रह्म सत्य है ना नहीं तो सब सत्य हो गया सर्वम ब्रह्म ब्रह्म सत्यम तो सर्वम सत्य और ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या और क्या बचा किस को मिथ्या कहना सर्व ब्रह्म सब ब्रह्म है ब्रह्म सत्य है ब्रह्म सत्य है ना सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म ब्रह्म सत्य है ब्रह्म सर्व ब्रह्म है तो सर्वम सत्यम हो गया ना नहीं सब सत्य हो गया अब ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या ब्रह्म से बिना क्या बचा जी किसके मिथ्या कहेंगे uh, कौन सा जगत बाकी बचा सर्वम ब्रह्म हो गया सब सत्य हो गया अब कौन सा जगत हो जाए किसके मिथ्या कहेंगे ओ ब्रह्म है न, ना नहीं ब्रह्म नहीं तो सर्वम ब्रह्म नहीं हुआ ना सर्वम ब्रह्म है या नहीं देखो प्रश्न है सर्व ब्रह्म है ये प्रमाण या नहीं अब ब्रह्म से भिन्न क्या रहेगा जिसको मिथ्या कहेंगे आरोपी तो ब्रह्म से भिन्न है ना भिन्न है भिन्न है तो सर्व ब्रह्म नहीं हुआ जब भी ब्रह्म से भिन्न कुछ रह गया तो सर्व ब्रह्म कैसे हुआ सर्व ब्रह्म का अर्थ बाध समनाधिकरण करना सर्व नास्ति किन्तु ब्रह्म हस्ति सर्वम ब्रह्म का अर्थ सर्वम नास्ति ब्रह्म अस्थि ब्रह्म ही सर्व नहीं है अनेक रूप नहीं ब्रह्म ही है सर्वम ब्रह्म का ही अर्थ करेंगे तो लगे या नहीं तो मुश्किल है सर्वम ब्रह्म हो गया ब्रह्म सत्य सर्वम सत्य हो गया सब सत्य हो गया तो ब्रह्म सत्य में जगत मित जगत कहा किसके मिथ्या का नहीं है सर्वम ब्रह्म का क्या अर्थ हुआ सर्व जैसे राज्य में सर्प भ्रम हुआ था सर्प सर्प डर डर कर भाग गए आपने आकर देखा सर्प नहीं रसी है दूसरे को बुलाता तो आ जाओ देखो सर्प रसी है सर्प रसी का अर्थ क्या है तुम जिसको सर्प समझते हो वो सर्प नहीं किंतु क्या है सर्प रसी का सर्प नहीं किंतु रसी है सर्व ब्रह्म का अर्थ सर्व नास्ती किन्तु ब्रह्म है जो नाम रूपात्म सर्वधिकता है ही नहीं किंतु ब्रह्मा है ऐसा करने से सर्व ब्रह्म का क्या हुआ नाम रूप से भिन्न ब्रह्मा है नाम रूप मिथ्या है तो ब्रह्म सत्य, सत्य जगत मिथ्या बनेगा ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या जगत कहाँ रहा सर्व नास्ती तो जगत का निषेध हो गया जगत का निषेध हुआ जगत अब आत्म नहीं ब्रह्म है तो जब आत्तव जो नहीं उसको मिथ्या कत्य है क्या <गर्य> किसको मिथ्या कहेंगे नाम रूपात्मक जगत को जिसका निषेध करके, करके ब्रह्म का ज्ञान है? सारे नाम रूपात्मक जगत का निषेध करके ब्रह्म का ज्ञान तो ब्रह्म है सत्यम और जिसका निषेध किया वह मिथ्या तो सर्व ब्रह्म का क्या अर्थ हुआ जो मिथ्या पदार्थ हो ब्रह्म नहीं हुआ ब्रह्म हुआ नहीं मिथ्या पदार्थ ब्रह्म नहीं है उसका निषेध करके ब्रह्म लेना सर्व ब्रह्म का अर्थव सर्वनाश थी किन्तु ब्रह्म है ये समझने पर यह तो लगेगा सर्व ब्रह्म का क्या था? जो नाम रूपात्मक अनात्मा परिवर्तनशील जगत वो भी ब्रह्म है ये अर्थ हुआ नाम का परिवर्तनशील पदार्थ वास्तव है ही नहीं ब्रह्म ही है द्वित प्रपंच है ही नहीं किंतु एक ब्रह्म ही है एक अद्वितीय ब्रह्म में अनेक भ्रांति हो सकती है हो सकती है आप अपने में सपन प्रपंच देख लेते हो कितने बड़े प्रपंच बना लेते हो परमात्मा ब्रह्म में सारे जगत ब्रह्म है हाँ इसलो को बोलो नहीं इसका यह है ज्ञान हाँ ज्ञान यज्ञ हो गया शास्त्र निश्चय करना यह ज्ञान यज्ञ शास्त्र के तात्पर्य निर्णय करना पड़ता है इसी प्रकार बहुत सास्त्र के तात्पर्य निर्णय के बिना बहुत लोग भ्रांत है कहेंगे लोम लोम ब्रह्म है सब ब्रह्म है लोम लोम ब्रह्म है तो ब्रह्म तो एक अद्वितय है लोम लोम ब्रह्म हो गए तो कितने करोड़ ब्रह्म हो जाएंगे नहीं एक के। फिर लोम लोम कैसे ब्रह्म है एक ही यदि ब्रह्म है ये कलम ब्रह्म है दिवाली भी ब्रह्म है तुम भी ब्रह्म में भी ब्रह्म फिर एक ब्रह्म कितने तो अनेक होगा अनेक यदि है तो एक केस होगा Intent? चलो ब्रह्म सब है ठीक है हम मना नहीं करते ब्रामे। तो ब्रामे एक एक एक सब ब्रह्म तो है तो ब्रह्म एक ही होगा सब ब्रह्म है सब अनेक हो जाएगा एक किच होगा खाली ऐसे कह कर करके जबरदस्ती पड़े आए कि जिसकी जिज्ञासा है उसे अनेक कहते हैं कि किसी एक है तो अनेक, तो अनेक किच हुआ सर्व ब्रह्म तो अनेक हो गया ब्रह्म नाम रूप भी तो सर्व नास्ती ब्रह्म करेंगे तो सारे नाम रूपात्मा सबका निषिध करके एक अद्वितीय ब्रह्म है सर्व ब्रह्म का ही अर्थ करना नहीं तो एक एक ब्रह्म एक एक ब्रह्म उसका अधिष्ठान एक ब्रह्म है अध्यस्त पदार्थ बहुत है घट भी ब्रह्म है दिवाली भी ब्रह्म का घट दिवाल आदि सारे अध्यस्थ पदार्थ उनका जो अधिष्ठान है वही ब्रह्म है अधिष्ठान से अध्यस्त पदार्थ मिथ्या है तो ब्रह्म सत्यम जगन मित्या उसका अर्थ नेह नाना तिकल ब्रह्म में नाना पदार्थ है ही नहीं दिखता केवल जो दिखता है नहीं है तो उसको क्या कहेंगे मिथ्या है ब्रह्म सत्यंजन मिथ्या ज्ञान यज्ञ न नहीं यजंत मां मेरी उपासना करते है कैसी चिंता न करते एकत्व न एक ही पर ब्रह्म रूप से एकत्व चिंतन करते है कोई पृथत्व न अलग अलग कोई शिव विष्णु अग्नि आदित्य गणेश इंद्र कुबेर अलग अलग रूप से भेद रूप से कोई उपासना करते एकत्व तो न पृथक तो बहुधा कोई बहुत प्रकार चिंतन करते विश्वत्व कम सवर मुख है है विश्व चिंतन करते बहुत प्रकार उपासना करते हैं कि जितने प्रकार जो भी उपासना करते मेरी ही उपासना है अलग अलग रूप से चिंतन करते श्लोक बोलो ज्ञान पृथक बहुदा विश्वतो बहुत प्रकार उपासना करते हैं किंतु तो मेरा उप... उपासना फिर आपका कैसे हुआ यदि अलग अलग देवता की उपासना करते हैं तो आपकी उपासना कैसे हुई बहुधा माम उपासते मेरी उपासना करते आपने कहा अलग अलग प्रकार उपासना करने वाले आपकी उपासना कैसे होगी तो ये कहते है अहम क्रतुरह यज्ञ अहं क्रतुर यज्ञ सदा सदा हमहमौषम स्वधा औषधम मंत्रोहमेवाज्य मंत्रोहमेवाज्य मंत्रोहमहवाज्य मंत्रोहमहवाज्य महमग्निहंुतम महमिहुत अंकृत स्वधास्तम मंत्रो आज मग्निरांग इसको फिर मैं बोलूंगा बोलना अलग मेरे बोलने के बाद जोर करके बोलना अहम क्रतुर यज्ञ अहम क्रतुर यज्ञ सदा हमा हम औषधम सदा हम औषधम स्व हम औषधम स्वदा हम औषधम मंत्रो हमा हमे वाज्य, वाज्य मंत्रो हम मेवाज मंत्रो हमा हमे वाज्य मंत्रो हमें हमे वाज्य होतम् अग्निरह होतम् महम अग्निरहतम अहम मेरिक बोलो अहं अहं अहं यज्ञः ज सदा ऊषम मंत्रोहमेवाज्य महमेराहंग अहम क्रतु अहम यज्ञ सदाह अहम औषधम मंत्रोहम अहमेवाज्यम अहम अहम हूत ब्रह्मेण सौकुशमेहु सारे कुछ मेरे मध्यस्थ वास्तव में ही हूं अहम क्रतू क्रतु अहम स्मति में विहित तो कर्म है सब तो कर्म को कहा अहम क्रतु और अहम यज्ञ स्मृति में कुछ विधान के आय स्मार्थ यज्ञ मैं ही हूं सदा हम पितृ के लिए जो देते हैं सदा रूप से पितर को देते स्वाहा नहीं कहते इंदिराय स्वाहा वरुणा स्वाहा कहेंगे पितृव स्वदा कहते पिता के नाम लेकर स्वधा कहते स्वाहा नहीं स्वधा पितृ के लिए जो देते स्वधा अहम और अहम औषधम अहम औषध है सब सद शब्द से एक तो सामान्य जो भोजन करते है विधिवादी मैं हूं अथवा व्याधि रोग निवृत्ति के, के लिए जो औषध है मैं ही हूं अहम औषधम रोग निवृत्ति के लिए औषध सेवन करते हैं औषध मैं हूं और मंत्र जब करते मंत्रो हम मंत्र है अथवा जिस मंत्र गाठ करके पाठ करके देवताओं को हवि प्रदान करते है मंत्र बोल करके देना पड़ता है प्रयोग स्वयं तो अर्थ स्मारक मंत्र का लक्षण क्या गया अनुष्ठान काल में देवता को देखते समय मंत्र बोल करके देते हैं इदम अग्नयदम अम अग्नय स्वाहा ईदम अग्नय वरुणा स्वाहा ईदम वरुणा ऐसे करे में मंत्र रहता है मंत्र भी मैं हूं <coughs> मंत्रो हम और जो आज है घीत अहम एवं आज्यम जो घृत डालते है भी मैं हूं <coughs> किस में डालते घृतो अग्नि अग्नि में अहम अग्नि अग्नि भी हम जावन कर्म हवन क्रिया वो भी मैं हूं भले ब्रह्मार्पण ब्रह्मा भी कह करके ज्ञान नहीं सारे कुछ जो हो रहा है वस्तुता में ब्रह्म ये सारे पदार्थ उसमें अत्यस्त अर्पित है बात तो ब्रह्म ही सत्य बाकी सब क्रिया व्यवहारिक है अज्ञान के कारण है, ऐसे चिंतन करते तो अनेक प्रकार चिंतन करने पर मेरा ही ये उपासना श्लोक बोलो क्र यज्ञ सधा महान मंत्रो मान्यवाज पिता हमस्य जगतो पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता माता धाता पिता वेद्यम पवित्रम ओंकार वेद्यम पवित्रम ओंकार रिक्सा यजुरव रिक्सा मजुरव पिता हमस्य जगतो माता दाता पिता दाता पितामहोकार शिक्षा माय जुरेव पिता अहम अस्य जगत जगत का जनक कौन से पिता है माता उपादान कान प्रकृति भी मैं हूँ धाता धारण कर्न पोषण करने वाले मैं हूँ और पिता पितामह भी मैं हूँ हिरण्यगर्भ के भी पिता है इसे ईश्वर पितामह होगी पिताह पितामह अरे वेद्यम पवित्रम ओंकार वेद्य गेय पदार्थ जितने सब मैं हूं वेद्य पदार्थ शब्द स्वर्श रूपाधि भी मैं हूं और जो पवित्रम पदार्थ है वो सब मैं हूं ओंकार सब कुछ मैं हूं सूर्य अग्नि अग्निवायु जलादि जितने पदार्थ सब मैं हूं ओंकार भी मैं हूं ओंकार शब्दा तो ब्रह्म और रिक्त स्वामी अजूरे वत रिग सामी अजुराधि भेदी वे मैं हू जितने सब कुछ है मैं हूं चकार से इतिहास पुराना दि ना अथर्वेद लेना ना स्वामी अजय के बाद अथर्वेद नहीं रहा तो चकार से उनको लेना सब कुछ मैं हूं मेरे में सारे पदार्थ दिखते हैं सारे पदार्थ मेरे से भिन्न है ही नहीं अध्यस्त पदार्थ की सत्ता अध्यत्त पदार्थ से भिन्न नहीं होती और अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती अध्यस्त पदार्थ की सत्ता अधिष्ठान से भिन्न नहीं अधिष्ठान आरपित पदार्थ का वास्तव रूप है सब का वास्तव रूप ब्रह्म है श्लोकों बोलो पिताम से माता माता पितामह वेदा यजु ओ शो मित्रु शन्नो, शन्नो भव शर्ण इंद्रो शन्नो शर्ण विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते ब्रह्मासि वा प्रत्यक्ष ब्रह्मा प्रत्यक्ष ब्रह्माशतमा